कैवल्य विवेक विषय विषय निम्ना निम्ना सा कल्याण वहा वहा संसार निम्ना वहा। यहां तक रुकें ये बहुत उत्तम भाष्य इसका है साथ दुर्लभ पंक्तिया चित्त का वर्णन कि हमारा चित्त कैसा है मन कहता है मन की संज्ञा दी है नदी से संज्ञा दी गई है कैसी नदी हमारा मन है चित्त नामक नदी है नाम नाम वाली उभयतो वाहनी जिसकी गति दोनों धाराओं में चलती है नदी पूर्व से पश्चिम बहेगी या पश्चिम पूर्व बहती है पर चित्त की धारा दोनों तरफ बहती है कहती बहती है वहती ती कल्याण हमारा चित्त कभी कल्याण के लिए बहता न मुक्ति के लिए हमारी प्रवृत्ति है धर्म के लिए प्रवृत्ति होती है कभी हमारा चित्र पाप के लिए चल पड़ता है बौद्ध पाप के लिए चलता है संसार में।, में तो ये वह कल्याण के लिए हमारे चित्त की धारा है और दूसरी धारा पाप के लिए धर्म के लिए है उसकी और व्याख्या करते हैं यातु कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा जब हमारा मन चित्त कैवल्य की ओर परमात्मा की ओर उन्मुख होता है मुझे भगवान मिले छह प्रकार की संपत्तियां मिले समाधि का मार्ग मिले तो उसकी चित्त की धारा कैवल्य उन्मुख है और ढलान है विवेक विषय पानी सदा ढलान की ओर बहता है ये नियम हैं तो तो पंक्ति लगाते हैं जो हमारे चित्त की धारा मोक्ष की ओर बहने वाली चित्त की धारा है जिसका निम्न भाग ढलान विवेक है सत्य विज्ञान है ऐसे चित्त की धारा का नाम कल्याण भा है ऋषि मतलब इसी धारा में चलते हैं विवेकी लोग इसी धारा में चलते हैं बिल्कुल संसार से अलग धारा ये ये दुर्लभ धारा है दूसरी पंक्ति है संसार प्राग भारा जो संसार के सुख संसार के संबंध खाना पीना विषय भोग उसको संसार की धारा कहा गया है जिस चित्त का प्रवाह उन्मुख संसार की ओर है और जिसका ढलान अविवेक विषय अच्छा के निम्न तल की ओर बहने वाला चित्त है उसको कहते चित्त की पापवाह पाप की धारा है अब देखो ऋषि कह रहे हैं कि संसार की मनत्व बहाना पापवाह है इस की ओर लगाना कल्याणवा है ये हमारी ऋषि की पंक्ति है ये पंक्तियाँ हमको इतने जगह बचाती हैं कितने दोस्तों से पापों से अपराधों से ये मेरा मार्ग है ऋषि कह रहे हैं तब तो जानी लोग ठीक तो है तो ऐसी पंक्तियों को याद कर मेरे को सारा याद किया पहले सब कुछ सारा भाषी याद कर लिया बहुत सारे इतनी अच्छी लगी पंक्तियाँ पढ़ते पढ़ते आगे चलो सत्र, सत्र। तो इन दो उपाय बताएं एक एक पंक्ति लगाते बहुत गहरी पंक्तियां हैं उस विषय में अभ्यास वैराग्य के विषय में वैराग्य के द्वारा विषयों को जो इच्छा होती भोगने की उस विषय के स्रोतों को खिली करते निर्बल बना दिया जाता पानी बह रहा है पानी में बहुत से अवरोध लगा देंगे तो पानी का भाव कम हो जाएगा जो पानी बहुत वेग से बह रहा था अवरोध खड़ा कर दिया जाएगा तो पानी का भाव कम हो जाएगा तो वैराग्य के द्वारा विषयों में जो इच्छा होती सुख लेने की उसको खिलेती न्यून निर्बल किया जाता है संसार को भोगने की निर्बल की जाती है एक काम पहले बाधा को रोक देना है फिर अगला कार्य है विवेक दर्शन अभ्यास न विवेक ज्ञान के अभ्यास से विवेक स्रोत विवेक के स्रोत को उद्घाटित कर दिया जाता है यानी बाधा को तो बंद कर दिया गया और विवेक का मार्ग उद्घाटित हो गया विवेक दर्शन अभ्यासन आत्मा परमात्मा प्रकृति विकृति जो शांति का सारा विषय है इसके अभ्यास के द्वारा विवेक स्रोत फूट पड़ता है जैसे झरना निकलता पानी जो झरने से पानी निकलता है ऐसे विवेक का मार्ग खुल जाता है इति उभय अधीन चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार से दो साधनों के अधीन अभ्यास और वैराग्य अधीन है चित्त की वृत्तियों का निरोध इस चित्तवृत्ति निरोध होने पर प्रथम संप्रदा समाधि होती है द्वितीय तो असंपदा समाधि होती है यह हमारे जीवन का सार भाग है जो कहते हैं ना सबसे उन्नत भाग उसकी और इसी संकेत कर रहे हैं सूत्र हो गया वैराग्य और अभ्यास के द्वारा वृत्तियाँ बहुत सारी हैं तो ताशा निरोध तन ता निरोधमास हो गया उन वृत्तियों का निरोध किया जाता है अगला सूत्र है वैराग्य के साथ में अब अभ्यास को देना है। अभ्यास कैसे होता है बोलेंगे तत्र स्थित यत्नों अभ्यास पहले इसका व्याकरण देखते हैं तत्र उस विषय में चित्तवृत्ति निरोध के विषय में स्थिति क्या है जो स्थिति प्राप्त होगी संप्रज्ञात व संप्रज्ञात। सप्तमी का प्रयोग हेतु में उस प्राप्त अवस्था को प्राप्त बनाए रखने के लिए जो यत्न निरंतर प्रयत्न किया जाता है वो भूमि मेरी बनी रहे क्योंकि मन में कभी सप्तभाव तो आ जाते हैं फिर वो रजा जाते हैं तमा जाते हैं तो जो भूमि बन गई उसको बनाए रखने के लिए निरंतर जो श्रम करते हैं परिश्रम करते हैं। उसका नाम अभ्यास है सूत्र हो गया अभ्यास वैराग्य में एकाग्रता की स्थिति को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है तो कभी वैराग्य कम भी हो अभ्यास अच्छा हो तो, तो अभ्यास के बल से बहुत समय तक अपने को रोक सकता है वैराग्य होने पर फिर ये श्रम नहीं करना अंतर है अभ्यास का श्रम करना पड़ता है वैराग्य में श्रम नहीं होता स्वभावता स्थिति होती है स्वभाव से होता है पानी ढलाने की ओर अपने आप अप जाता है उसका स्वभाव है अग्नि ऊपर को जाती है स्वभाव है उसको रोकेंगे तो भी ऊपर को जाएगी तो स्वभाव क्या होता है ये हो गया वैराग्य वाला और अभ्यास में क्या है पानी का भाव नीचे की ओर है तो उसको यदि बंद कर देंगे ना ऊपर की हो जाएगा फिर नीचे आएगा तो यह हो गया अभ्यास भी बहुत सहयोगी है वैराग्य सबसे बड़ा उपाय वैराग्य है वो न हो तो अभ्यास से भी हम बहुत समय तक अपना संरक्षण सुरक्षा दे सकते हैं तो इसकी पंक्ति लगाते हैं चलो चित्तस्य कस्य चित्त में आ हो गया और आ अमे अमिल तो करेंगे अवृत्तिक से अवृत्ति कस्य उत्साहन अभ्यास तो है अवृत्ति कस यहाँ पर नई समास हो गया है चित्त की वृत्तियाँ होती है वृत्तियां जो बताइए पांच पर आ लगा दिया अ निषेध कर दिया किसका निषेध कर दिया है तामस राजस वृत्तिया चित्त की जो हट गई है उसका नाम है अवृत्तिक सत्य की वृत्तियाँ बाधा नहीं डालती जीवन में रजतम ही सारी समस्या पैदा करते हैं राजा और तम इनको बोला है आयुर्वेद में ये मानस रोग है रज का बढ़ना तम का बढ़ना मानस रोग है फिर यही शरीर में आ जाता है वो शरीर में बन कर के तीन रूप बन जाते हैं वात पित्त कप तीन के विषमता से रोग और मन का विषमता है रजस तमस का विषम हो जाना तो चित्त के अंदर राजस तमस वृत्तियाँ जब हट जाती हैं तो चित्त की धारा प्रशांत वाहिता, बिल्कुल प्रशांत धारा होती है एक प्रवाह से चलता है एक स्थिति बनी होती निरंतर सत्व प्रधान अवस्था इसी में संप्रदा समाधि की स्थिति होती है तो जस्म की वृत्तियाँ रुकी हुई हैं सत्व का प्रवाह चल रहा है चाहे वितर्क हो विचार हो कोई भी समाधि होगी प्रशांतवाहिता वहाँ मन में अशांति नहीं होगी तदर्थ उस शांत स्थिति को बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वही वीरियम उत्साह वही व्यक्ति का उत्साह है बिना उत्साह के वो स्थिति बनेगी नहीं थोड़ी सी शिलसिलता ताते ही वो टूट जाएगी इसलिए शब्द पढ़ा गया वीरियम उत्साह मंत्र भी आता है वीरियम वीर्यम मई देहि परमात्मा अत्यंत उत्साही है हमको भी उत्साह को प्राप्त करना है तो ये पंक्ति यहाँ तक हो गई जिस चित्त की राजस्थानस वृत्तियाँ हट गई हैं उस चित्त की प्रशांतवाहिता स्थिति होती है और उसको निरंतर बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न है उत्साह है आगे पंक्ति उस स्थिति को सम्पिपादशया निरंतर बनी रहे समपूर्वक प्राप्ति के लिए ऐसी जो धारा है इच्छा पूर्वक लाना है संप्रत्यय हो गया है ऐसी इच्छा के द्वारा तत्साधन जो वित्त निवित के साधन अभ्यास में राज उनका अनुष्ठानम निरंतर अभ्यास करना निरंतर अनुष्ठान करना यह अभ्यास का स्वरूप है इसलिए अभ्यास इतना बड़ा माना गया कि क्षण भर की असावधानी में ही एकदम चित्त की धारा चली जाती बदल जाती है इसी को जो प्रसिद्ध बलो धारा, अत्यंत तलवार की धार बोला गया है स्थिति के अंदर बिजली कौगती ऐसे विचार बदल जाते हैं ऐसी वृत्तियां बदलती हैं पर अभ्यास करते करते फिर वो स्थिति ऐसी आ जाएगी पीछे आया था आत्मा के समान मन पवित्र बन के रहता है जीवन मुक्त का और नितान मुक्त का भी प्रलय में चला जाता है उससे भिन्न अवस्था जोती है बाधक होती है भयंकर होती है हमारे बड़े स्वामी जी बोलते हैं सत्यपी महाराज जी कि जब तक उसको ये ऊंचा वैराग्य पर न हो जाए संप्रदाय समाधि न सिद्ध हो जाए तब तुझको तो स्वच्छंद विचरण नहीं करना चाहिए उसको किसी देहधारी जो ऊँचा गुरु विद्वान आचार्य है जो आचरण वाला उसके निर्देशन में रह के पढ़ाई करना अभ्यास करना स्वतंत्र रहेगा तो उसकी भूमि कभी नहीं बनेगी ऐसा उनका कहने का भाव था परमात्मा का सानिधि मिल गया तो कोई बाधा नहीं है उससे पहले पहले किसी की अपेक्षा होती है नहीं तो व्यक्ति को भ्रांति हो जाती है बहुत लोग साधक मिलते हैं सारे बोलते हैं हमारे जीव समाधि लग गई है संप्रजात भी असंप्रजात भी संस्कार दूध हो गए हैं और विद्या कुछ भी नहीं है ना आते ना पूछा किसी को कोई संन्यासी आए तो उन्होंने पूछा भाई इनकी संप्रजात भी सिद्ध है असंपदा भी सिद्ध है संकार भी दर्ज भी है पर विद्वान नहीं है तो भ्रांति रहेंगी रहेंगी रहें उतना जितना अभ्यास करेंगे उतना तो सफलता मिलती है पता चलता है वाणी से भाषा से ईश्वर प्रणाम करते हैं ईश्वर के प्रति प्रेम है वो भावनाएं आती हैं तो सूत्र हो गया उस सम्पदा समाधि की अवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए जो निरंतर प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है यह अभ्यास की परिभाषा कर दी है अब अभ्यास कैसे करना है क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ा कार्य है इसलिए इसलिए दो सूत्र बनाए अगला सूत्र देखते हैं बोलेंगे सतु तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि पहले इसका सूत्र का व्याकरण देखते हैं सह अभ्यास पुल्लिंग में तो सह हो गया विसर्ग का लोभ कर दिया ठीक है तू होता है निश्चय से कैसे करना है दीर्घकाल अब दीर्घ काल को सेविता से जोड़ना है दीर्घ काल सेविता लंबे काल तक सेवन किया हुआ अब लंबा काल यह है जीवन मुक्ति लंबा काल है दो चार साल नहीं है जब तक जीवन मुक्ति ना हो जाए तब तक अभ्यास करना है दीर्घ काल है दृढ़ भाव बनाना फिर अगली पंक्ति इसके साथ में है निरंतर निरंतर करना है या तो लोग कुछ दिन किया छोड़ दिया फिर किया फिर छोड़ दिया एक दिन का अभ्यास वर्षों के अभ्यास को बिल्कुल बाधित कर सकता है एक दिन तो बहुत अधिक घंटों का मिनटों का अभ्यास जो है ना अभ्यास। तो क्या निरंतर इसके लिए कोई छुट्टी नहीं है कोई अवकाश नहीं है कोई दशहरा दिवाली नहीं है हर दिन निरंतर ऐसा अभ्यास जाकि सिद्ध होता है एक क्षण भी यदि असावधानी होगी दुर्घटना घटेगी तो अभ्यास कैसा हो जब तक संस्कार दग्ध तब तक, तक दीर्घ काल माना गया है निरंतर लगातार करना है छोड़ना नहीं एक दिन भी नहीं छोड़ना है फिर अगली पंक्ति है सत्कार पूर्वक इस सत्कार में आगे बताएंगे चार बातें हैं श्रद्धा विद्या तप और ब्रह्मचर्य इन चार साधन से सेवन किया अभ्यास कालांतर में दृढ़ भूमि परिपक्व हो जाता है फिर कोई गिरने की संभावना नहीं होती है भाष्यम पटतु जी दीर्घ काल से निरंतर सत्कार फिर से वाला दालने लग गया सकार है। दितर। दितर। निरंतर दितर। दितर। पहले इतनी पंक्ति देखते हैं वो सूत्र को खोल दिया है दीर्घ काल तक सेवन किया गया अभ्यास अभ्यास में लाया हुआ और निरंतर किया गया बिना किसी विघ्न बाधा के असत्कार पूर्वक अब दीर्घकाल तो अपने आप स्पष्ट हो गया निरंतर स्पष्ट हो गया है सत्कार को खोलते हैं तपसा पढ़िए तो ये चार साधन है तपस्या जितना तप बढ़ेगा द्वंद्व सहन करना उतने ही तन मन की बाधाएं दूर होती हैं इसलिए तपस्वी सबको बनना चाहिए तप से दोनों लाभ होते हैं उन्होंने सूत्र पढ़ागे पढ़ेंगे क्या सूत्र है तप की सिद्धि वाला का इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस काया और इंद्रियों की सिद्धि काया निरोग होती है इंद्रियां स्वस्थ बलवान होती हैं अशुद्धि क्षया तप के द्वारा अशुद्धि का क्षय होने से दो प्रकार का सामर्थ्य मिलता है तो यह पंक्ति है अभ्यास कैसे करना तप के साथ करना है बहुत अधिक तपस्या करनी पड़ती लंबे काल तक ब्रह्मचर्यपूर्वक संयम पूर्वक तीसरा है विद्यापूर्वक बिना विद्या के अभ्यास देर तक हो ही नहीं सकता इससे जितना अभ्यास ही करते हैं ना विद्या नहीं पढ़ते हैं मान के हमारी समाधि लग गई दगबीज हो गया समान लेते हैं विद्या विद्यापूर्वक करना है ताकि हम विद्या पढ़ कर के अपनी अनुभूति को शास्त्र से मिला सकें शास्त्र क्या कहता है वेद क्या कहता है उपजन की पंक्तियाँ क्या, क्या कहती हैं उससे हमारे अनुभव मिल गए तो अनुभव हमारा ठीक हो गया और कहते मेरा अनुभव शास्त्र का अनुभव शास्त्र का हो मेरा अनुभव मेरा है इससे फिर संबंध नहीं जुड़ता है तो श्रद्धा विद्यापूर्वक अभ्यास करना और श्रद्धा में ईश्वर के अंदर विश्वास करना ऋष् में विश्वास करना वेद विश्वास करना ये श्रद्धा को माना गया है श्रद्धा के लिए पंक्ति आगे आएगी श्रद्धा कैसे पंक्ति आती है श्रद्धा ही कल्याणी पाती पंक्ति आती है श्रद्धा मा, माता के तुल्य माता इव माते वाता माता के तुल्य उस साधक की रक्षा करती है ऐसी पंक्ति आगे आएगी। तो चार प्रकार से तप से ब्रह्मचर्य से विद्या से श्रद्धा से संपादित किया गया है सत्कारवान। सत्कारवान? कौन है सत्कार्वान? अभ्यास। उपसूत्र सत्कार पढ़ा गया तो सत्कार वाला ऐसा अभ्यास दृढ़ भूमि परिपक्व हो जाता है अब उसे कोई भी बाधा नहीं है निर्विघ्न हो गया अभ्यास पक्का हो गया दृढ़ हो गया और क्या स्थिति बनती आगे देखो पढ़ो संस्कारण ऐसा जो अभ्यास कर लिया है दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ और सत्कार पूर्वक चार साधन से अभ्यास किया गया है ऐसे संस्कार को जो अभ्यास हो गया है उसको वित्थान का संस्कार भोगों का संस्कार ये द्रा कहते तत्काल शीघ्र ति एव अनभिभूत विषय उसको दबा नहीं सकता है ऐसे अभ्यासी का जो अभ्यास दृढ़ हो गया है उससे बाहर की विघ्न बाधा बाहर कोई अभी जाए उस वित्तांचल का से दबने वाला नहीं होता है अबाधित होता है ये अभ्यास का स्वरूप है जिस अभ्यास को इतना दृढ़ कर लिया जाए कि अब बाहरी कोई विघ्न बाधा सामने खड़ी हो जाए उस अवस्था को बाधित नहीं कर सकती है यह अभ्यास को पूरा माना जाता है तो सूत्र को एक बार फिर देखते हैं जो वृत्ति निरुद्ध का अभ्यास करना है वो लंबे काल तक करना है निरंतर करना है और चार साधनों के उपाय से करना है श्रद्धा से विद्या से तप से ब्रह्मचर्य से वही संस्कार दृढ़ हो जाता है फिर वो उसे कोई भी दबा नहीं सकता है तो यहाँ क्रम से भी लगा सकते हैं हम जो यहाँ दे है मैंने और चिंतन किया जैसे कि उस व्यवहार के साथ में जी श्रद्धा विद्या तब ब्रह्मचर्या क्रम दे रखा है ठीक है उस बातें चारों आ गई हैं पहले कदम पर पहला सोपान श्रद्धा से आरंभ होता है सत्य का विश्वास परमात्मा आत्मा इनका प्रति प्रतिश्रद्धा करना ये सारे विषय जानने योग्य हैं उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए विद्या की महती आवश्यकता होती है नहीं तो श्रद्धा भी आई और गई रहती नहीं है श्रद्धा को देर तक टिकाए रखने के लिए बहुत अधिक विद्या की आवश्यकता होती है तो श्रद्धा के बाद विद्या का सोपान हो गया और विद्या को बनाए रखने के लिए तब की आवश्यकता होती तप बिना तप के विद्या नहीं आती है अच्छा तब कौन कर सकता जो संयमी है असयमी तप नहीं कर सकता तब से भाग्य घबराएगा वो तो ये क्रम इस प्रकार मेरे को समझ में आया मैंने और विचार करके देखा पहले श्रद्धा नंबर पर लिया फिर विद्या को लिया विद्या के बाद तब को लिया तब के बाद संयम आ गया अर्थात तपस्वी व्यक्ति विद्या पढ़ सकता है पर तपस्वी व्यक्ति कौन हो सकता है जो व्यक्ति बहुत संयमी है अन्यथा व्यक्ति तप कर नहीं सकता क्योंकि जो सुविधा भोगी हो व्यक्ति होगा थोड़ी देर में छोड़ भाई हम नहीं कर सकते हमारे पास का काम नहीं है तो तपस्वी है जो विघ्न बाधा आएगी कुछ भी आए उसको पार करना है तप के द्वारा संयमी नहीं, वो। नहीं, नहीं है तो वोगा अब कहीं बाहर गए गाय को दूध नहीं मिला पाँच सात दिन हो गए क्या है फिर भैंसता पी लेते हैं इसका सब नहीं पीना है कहीं नहीं दिन क्या महीने में तो नहीं जिसका अभ्यास संयम ही है सर क्या होता काम नहीं चलता थैली वाला ले आओ वो लेंगे बैद का वैद का भी लेंगे कोई भी दे दो कुछ भी ले लेंगे ये क्या होता है असंयम व्यक्ति होता है जहाँ जो जैसी जो है पर झुक जाता है संयम होता है कुछ भी हो पंक्ति आती है कार्यम व साधेयम देहम व पाथेयम कार्य को सिद्ध करना है और चिंता नहीं करनी मैंने कई पंक्ति बोली थी जिनके व्रत संकल्प बहुत ऊँचे होते परमात्मा के साथ मिलते हैं उनके व्रतों के पालन में मृत्यु भी सामने आ जाए रुकते नहीं हैं परिणाम उनके लिए मृत्यु भी मित्र बन जाती है और उनका मार्ग प्रशस्त कर देती है यह सब महापुरुष जो देख सकते हैं उन्होंने ऐसे किया है अगला सूत्र देखते हैं तो दो साधन बताए अभ्यास और वैराग्य पहले उन्होंने अभ्यास को बता दिया वही बात आई ना सूत्र के आधार पर जैसे सूत्र ने पहले पढ़ा, अभ्यास पढ़ा पीछे वैराग्य पढ़ा गया है उसी क्रम से अर्थ किया गया है त्र बोलते हैं दृष्ट अनुश्रविक विषय वित्णस वशीकार संज्ञा वैराग्यम पहले इसका व्याकरण देखते हैं दृष्ट विषय जो हम संसार में विषयों को अनुभव करते हैं रूप रस्तगंधादि ये दृष्टि विषय कहलाते हैं सबके अनुभव किए गए दृष्टि विषय हो गए अनुश्रविक जिनको हमने अनुभव नहीं किया सुना है स्वर्ग की प्राप्ति है विदेह की प्राप्ति है प्रकृति अवस्था को जीत लेना है चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं बहुत प्रकार की जो अभेद बताई गई हैं जिनको हमने सुना अनुभव नहीं किया है तो देखे विषयों के प्रति अनुसर्विक विषयों के प्रति भी तृष्णस्य जिसके मन में कोई भी तृष्णा नहीं है तृष्णा रहित व्यक्ति का सृष्टिक वचन हो गया न दृष्टि की चाहना है न अनुसर्विक की चाहना है केवल परमात्मा की चाहना से लेना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति का वशीकार संज्ञा अपने मन इंद्रियों पर पूरी वशीकार अनुभूति है मन जीता गया है इंद्रिया जीती गई हैं ऐसी अनुभूति हो रही है इसका नाम वैराग्य अर्थात अपर वैराग्य है छोटा वैराग्य है स्त्री अन्न पान ऐश्वर्य दृष्ट विषय नहीं है है ना वो वो तो तो चलो आगे ये लगाओ अनुस्रविक विषय विषय दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपी विषय दोष दर्शि का हेय उपाधेय शून्य वशीकार संज्ञा तो यहाँ पर ये जो पंक्ति पढ़ी पर्स को इस पर कहा देना कि संसार में ऐसा ही होता है स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण होता है पुरुष का स्त्री के प्रति होता है दोनों एक पंक्ति पढ़ती गई है स्त्री विषय पुरुष विषय और दूसरा अन्न खाना और पान पीना ये तीन विषय को कहा गया है दृष्ट विषय इनके प्रति कोई भी तृष्णा नहीं है ये कह सकते पाँचों विषय लगा लो पाँचों विषयों में कोई भी किसी विषय की चाहना मन में नहीं है सबके प्रति तृष्णा हट चुकी है ये पहली भूमि है अब खाने पीने का राग बना रहेगा कभी वैराग्य नहीं होगा अभ्यास करते करते इसको जीतना ही पड़ता है एक विषय को जीतो रचना विषय को जीतो तो लगभग सारे विषय एक प्रकार से जीते जाते हैं ऐसा मेरे समझ में आता है एक रचना विषय को क्योंकि बहुत व्यापक है ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक छूटता नहीं है अन्य विषय तो कहीं छोड़ भी दिए जाते हैं देखो ना देखो सूंघो ना सूंघो पर खाने का विषय पीने का विषय क्या है ये बच्चा जन्म से शुरू करता है और जब तक प्राण चलते हैं खाता पीता रहता है तो बहुत अधिक विषय जो होता है रस विषय रचना का विषय बहुत सूक्ष्म है इसके साथ अन्य जुड़े हुए हैं तो अन्न पान विषय के प्रति थोड़ी भी इच्छा मन में कामना नहीं रही जिस व्यक्ति की वो दृष्टि विषय के प्रति वित्ण हो गया दूसरा अर्थ किया है स्वर्ग स्वर्ग विशेष सुख को पाना बहुत अच्छा सुख मिलेगा लंबा जीए लियेंगे बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पीने के मिलेंगे जैसे स्वर्ग की कल्पना करते हैं नदियाँ बहती उसकी दूध घी की ऐसा ऐसा होता है जो कल्पना करते हैं पुराणों में भी ईसाई बाइबल वाल भी करते हैं स्वर्ग जन्नत ये होता है स्वर्ग और अगला वैदेह देह में रहते हुए देह के प्रति अभिमान रहित हो जाना ये तो योग की भूमि है इसके प्रति भी कोई लालसा नहीं है क्योंकि भूमि जाएगी एक प्रकार की सिद्धि है वैदेह है देह में रहना परंतु विदेह बनके जीना देह में कोई राग नहीं आसक्ति नहीं है तो ये विदेह भूमि है पर इसमें भी राग हो जाए तो ये भी बंधता कारण बन जाएगी प्रकृति लयत्व प्रकृति को जीत लिया बुद्धि मनादि सब जीते गए हैं और इनको विचार पूर्वक प्रलयसा बना देना कल्पना करते करते प्रलय में चले गए ये है तो प्राप्ति व्यक्ति जीता हुआ भी प्रकृति को प्रलय अवस्था में देखता है ये प्रकृतलित्व भूमि है इसमें समाधि होती है इन अवस्थाओं के प्राप्ते प्राप्त अनुश्रविक विषय ये विषय अनुस्रविक है तीन वाले स्वर्ग वैदेह प्रकृत लेत्व की प्राप्ति तीन हैं अनुश्रविक विषय पीछे वाले हैं तीन दुष्ट विषय इनके प्रति भी तृष्णा रहित व्यक्ति का आगे की पंक्ति और बहुत गहरी है दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगी अपी उसके सामने कितने दिव्य विषय आलंबन आ जाएं या साधारण हो या दिव्य हों उन विषय का संयोग भी हो रहा इंद्रों के साथ संयोग भी हो रहा दिखाई पड़ रहा सुनाई पड़ रहा है उतना होने पर भी चित्त से विषय दोष दर्शना जो चित्त विषयों में दोष देखने वाला बना हुआ है उसको विषय में दोष ही दिखाई पड़ते को दिखता ही नहीं है विषयों में ऐसा जो चित्त है विषयों में दोष देखने वाले चित्त का सारे आलंबन सामने उपस्थित होने पर भी प्रसंख्यान बलात् उसका ज्ञान इतना अधिक है ज्ञान का बल प्रसंख्यान है ऊंचा ज्ञान बल है उसके कारण से उसके लिए उसके मन में दिव्य विषय अदिव्य विषय है उनके प्रति क्या भावना बनती अनभोगात्मिका ये मेरे भोग का विषय नहीं है मेरे भोगने का विषय नहीं है। क्योंकि त्रिगुण है मैं आत्मा त्रिगुण नहीं हूँ पहले भी आया था विवेक ख्याति से वैराग्य हो जाता है वही वाली पंक्तियां पर भी भाव है कितना ऊंचा ज्ञान होता है कि दिव्य देवी से आने पर भी उसके मन में उनके प्रति बुद्धि बनती है मेरे लिए भोग के विषय नहीं है ये सुख के विषय नहीं है अगली अनुभूति है हे उपाधे शून्य उसके प्रति न तो द्वेष का भाव है न राग का भाव तो बहुत पंक्ति विशेष बताई जा रही है सामने आलंबन खड़ा है बाधक रूप में अब उसको देखकर कि चला जाए अच्छा है नहीं मेरे मन में, में राग ने पैदा हो जाए और खड़ा रहे अच्छा लग रहा है दोनों भाव नहीं है, है तो भी ठीक है नहीं तो भी ठीक है इसके जाने से उसको शांति मिलेगी ये भाव भी नहीं है और खड़ा रहे तो उसको सुख मिलेगा ये भाव भी नहीं है तो ये एक वैराग्य लक्षण है कि आलम्बन के सामने होने पर उसमें ना तो राग है ना द्वेष है कई बार व्यक्ति घृणा करता है ना देखो ये स्थिति सामने आ गई तो उनको मन में बुरा विचार आ जाएगा ये भी वैराग्य नहीं है यहाँ वैरग की लक्षण है कि जो भी स्थिति सामने खड़ी है उसमें न उसको आसक्ति है और न घृणा है उसके मन पर इतना अधिकार है वसीकार संज्ञा ऐसे मन पर इंद्रियों पर पूरा वसीकार होना मन जीता गया है इंद्रियां जीती गई हैं इसको महर्षि पतंजलि के शब्द में अपर कहा गया अपर वैराग्य सूत्र में अपर नहीं पढ़ा गया है क्यों आगे पर पढ़ के वहाँ पर अपने आप निकाल लेंगे और इसको महर्षि व्यास जी भी जो व्याख्या कर रहे हैं ये चित्त की भूमि है अपर वैराग्य जिसके होने पर एकाग्र चित्त की भूमि आती चौथी भूमि क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्त महायोग नहीं है एकाग्र से योग आरंभ होता है उसकी भूमि ये है यहाँ जो होगा भूमि उसको समाधि लगेगी के संप्रत जात कई लोग बोलते हैं वैज्ञानिकों को समाधि लग जाती हो एकाग्रता होती है पर ये वैराग्य उनको नहीं होता है तो वहाँ समाधि नहीं कह है सकते हैं उनका अपने विषय में रुचि होती है घंटों बैठे रहते हैं कई कई दिन बैठे रहते हैं ऐसा भी होता है उसी मगन रहते हैं उसको समाधि वैराग्य प्रोप नहीं कह सकते हैं समाधि का आधार वैराग्य है सम्प्रजात का आधार है अपर वैराग्य और असम्प्रजात का आधार है पर वैराग्य तो एक बार पुनः सूत्र देखते हैं दृष्टि विषय बाँच अनुभव किए गए देखे सुने गए विषय अनुश्रविक अनुभव किए गए विषय अर्थात जो ना वेद में सुने गए हैं पर अनुभव नहीं किए हैं स्वर्ग की प्राप्ति है विदेह भूमि है तो भूमि है इनकी की मन में इच्छा नहीं रही इन सबके प्रति तृषणा से रहित व्यक्ति का अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण वशीकार की अनुभूति होना यह अपर वैराग्य है जिसके होने पर संप्र किया है।, है अगला सूत्र भी कर लेते हैं हमने शनिवार तक कर लेंगे हमारा काम कुछ पहले ही रहता था न कल पूरा करने का था ये तो गतिवंध इसको कर देते हैं चलिए तत्परम पुरुष ख्याणवय त्रिष्ण्यम पहले इसके संस्कृत व्याकरण है पीछे अपर नहीं पढ़ा गया यहाँ तत्परम पढ़ दिया गया तो अपने आप अप लगा देना पिछला अपर हो गया तो पर हो गया बड़ी बात कहेगी छोटी बात अपने आप अप समझ लेना ये ऋषियों का जोखा कितना भाषा विज्ञान कितना ऊँचा है पीछे अपर पढ़ते उतने वाक्य बढ़ जाते अक्सर बढ़ जाते यहाँ पर पढ़ दिया अपने आप अपर नीचे निकल आएगा वह ऊंचा पर वैराग्य है सबसे बड़ा वैराग्य है पुरुष ख्याति जीवात्मा को अपने गुणों का विशिष्ट विज्ञान हो जाने पर वह जीवात्मा गुण मात्र से यानी सत्य गुण से उसको वैराग्य हो जाता है अब जो संसार से नहीं हो रहा है उसको सत्य गुण से वैराग्य हो जाता है अर्थात विवेक ख्याति से वैराग्य हो जाता है ये परमात्मा की मिलन की भूमि है भाष्यम <laughs> आप्यायित आप्यायित बुद्धि बुद्धि दृष्टानुश्रवितोषदर्शक धर्म केग्यू तक जिस व्यक्ति ने वैराग्य में विषयों के अंदर दृष्ट पदार्थों के दोषों को जान लिया है अनुस्रविक को भी देखा अनुश्रविक भी तो है तो संसारिक भूमि वो भी जाएगी आकर के स्थिर नहीं रहने वाली है तो दोनों के दोषों को देखने वाला दोष दर्शी व्यक्ति दृष्ट के अनुसर्व के विषय दोष को देखने वाला व्यक्ति भी रखता है पुरुष दर्शन अपने आत्मा का विशेष ज्ञान उसको होता है समाधि में कौन समाधि में अस्मिता समाधि में उसके अभ्यास से और परमात्मा का भी ज्ञान उसको है परंतु समाधि भगवान में नहीं लगी है ये पुरुष से जीवात्मा लिया जाएगा पहले जीवात्मा का चेतना शक्ति जो पीछे आया था चित्त शक्ति अपरिणामी अप्रति संक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च चा। इन गुणों को जानने वाला व्यक्ति विचार करने वाला वो व्यक्ति है पुरुष दर्शन अभ्यास इसके द्वारा तत्शुद्धि अर्थात बुद्धि की निर्मलता हो गई है और विवेक आप्याय विवेक से उसकी बुद्धि कहते हैं ना बिल्कुल लिप्त तो होगी युप्त हो चुकी डूबा डूबी हुई बुद्धि विवेक से आप्लवित बुद्धि जहाँ केवल विवेक मात्र ही है अज्ञान थोड़ा भी नहीं है उस बुद्धि के द्वारा इस जीवात्मा को गुणों के प्रति व्यक्त अव्यक्त कहते हैं तो खाना पीना अव्यक्त रूप है सत्य गुण अव्यक्त है बुद्धि अव्यक्त है दिखाई का नाम होता है व्यक्त और जो दिखाई नहीं वर्त का ना अव्यक्त होता है तो उसको इन समस्त गुणों के प्रति विरक्त भाव पैदा हो जाता है कि सत्य गुण भी मेरे काम का नहीं है क्योंकि ये भी स्थिर नहीं रहता है रज कम आते हैं बदलने वाला परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तनशील है स्वभाव नहीं मिलता है ये भी स्थिति अनित्य है गुणों के साथ वाली और आत्मा नित्य है आत्मा शुद्ध है और गुणों का व्यवहार अशुद्ध है इन सारे दोस्तों को देखते हैं अनित्य अशुचि और दुख मिला भी देखता है सत्यों के साथ भी मिला उन्हें से दुख रूप माना गया है स्वात्मा ऐसा देखता हुआ सबसे विरक्त हो जाता है तदय वैराग्य दो प्रकार का वैराग्य पढ़ा गया है आगे पढ़ो यद तसादमात्र उदय उदय प्रति मन प्राप्त प्राप्ण क्षीणा क्षेत्र क्लेशाक्रम यस्य च यहाँ तो ये पंक्ति जीवन में आ जाए जो पंक्ति बढ़ी गई है ना व्यास पढ़ रहे हैं दिस उत्तर वाला पर वैराग्य के उदय होने पर वो ज्ञान का प्रसाद है इन ज्ञान का अंतिम फल है जो हमने जितना वेदों को पढ़ते साहित्य को पढ़ते वैदिक साहित्य उसका अंतिम फल ये माना गया है परवैराग्य ज्ञान का फल है जितनी सारी विद्या वेदों की विद्या छह शात्र उपनिषद आदि हैं इन सब पढ़ने का उद्देश्य यही है कि ज्ञान का प्रसाद क्या मिलना परवैराग्य मिलना यह उदय जिस की उदय होने पर प्रतिउदित ख्याति जिसके अंदर विवेक ख्याति पूरी पैदा हो गई है परमात्मा के ज्ञान के प्रति वाली उदित ख्याति हो गई अर्थात परवैरा की भूमि प्राप्त हो गई है वो व्यक्ति एवं इस प्रकार से मानवता अनुभव करता है प्राप्तम प्रापणीयम जो कुछ पाना था प्राप्त हो गया ये परवरा का लक्षण है जो कुछ प्राप्तम जीवन में प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया क्षीणा क्षेत्र क्लेशा जिन क्लेशों को क्षीण करना चाहते थे वो पर्यावरक के होने पर वो क्लेश भी क्षीण हो गए छिन्ना सृष्ट परवाह भव संक्रमा जो जन्म मण का प्रवाह था एक के बाद एक अगला जन्म अगला जन्म जैसे गन्ने के होते हैं एक के बाद अगली पोर होती है ऐसे जो जन्म मरण का जो पर्व है पोर्व है अभी पर्व आया था पर्व पर्व ही करता है पर्व फीका होता है मीठा नहीं होता है क्योंकि ऋतु संधि काल होता है तो रोग तो पैदा होने होने हैं इसलिए ऋतु काल में विशेष करके यज्ञादी किए जाते हैं शुद्धि की जाती है तो रोग दूर हो जाते हैं हम लोग और अशुद्धि भराते गंदगी फैला फैला सड़कें जाम कर दी इतना प्रदूषण खाना पीना सारा बाजार भरा ना रोगों के सामग्री से यह पद पर्व के साथ दिया है कि पर्वों के कार्य हैं पालन पूरण करना पर्व के द्वारा व्यक्ति अपनी कमियों को हटाता है और पूर्णता लाता है अपने जीवन व्यवहार में शरीर में अन्यों की कमियों को हटाता है वहां पूर्णता लाता है पर्व का रूप है तो यहाँ जो हमारा जो एक के बाद जन्म लग नया जन्म मिलता है फिर नया जन्म मिलता है पूर्व का संबंध हो गया तो ये जन्म वर्ण का जो बहुसंक्रम था क्रम था वो मेरे लिए छिन्न कट सा गया जिसके न कटने के कारण से अविच्छेद कारण से मैं जनित्वा जन्म लेकर के मरता था मर के फिर जन्म लेता था ऐसे बार बार जन्म लेते मरते मरते ये क्रम चल रहा था कितने लंबे काल से तो ये जब पर वैराग की भूमि आती है तो ये उसको अनुभूति होती है वैसे यहाँ पर प्रशंसा मात्र है बहुत अधिक जैसे कोई दिल्ली जा रहा है और कहते है दिल्ली तो अभी पहुँचे नहीं थे काफ़ी दूर थे बाद पार्के दिल्ली आ गई क्या अर्थ है बिल्कुल दिल्ली निकट है आई नहीं है कोई भी कार्य को निकट समयपता के लिए बोल देते हैं काम पूरा हो गया होने वाला हाँ काम हो गया हुआ नहीं अभी होने वाला है, है। तो यहाँ पर ये अनुभूति है ये अनुभूति सारी उसकी है दग्ध बीज भाव अनुभूति पूरी समाधि की है अभी तो केवल कारण कारण आया है कार्य तो परिणाम आएगा यहाँ कारण के आते ही सारे फल इसको बोलते हैं अति उत्साह से बोलना अभी तो ये स्थिति बनी है किसकी परिवार राज्य की किसका फल ये होगा समाधि वह अनुभूति अभी समाधि हुई नहीं है अभी तो केवल मात्र कारण खड़ा हुआ सामने बोलते हैं अति भी किया जाता है तो समाधि पर वैराग्य अभ्यास वह अनुभूतियां होंगी और अभी पर वैराग्य आया मात्र है तो अनुभूतियों को यहाँ साथ, साथ जोड़ दिया गया आगे बोलते हैं पड़ोस जान से वो पराकाष्ठा वैराग्य कम कैवल का, तो ज्ञान की पराकाष्ठा को वैराग्य कह दिया गया द्याने? जब वो ध्यान देना पंक्ति बहुत गहरी पंक्ति है ज्ञान है कारण उसका फल है वैराग्य समझ आ रहा है जान है कारण उसका फल है पर वैराग्य कैसा ज्ञान तत्व ज्ञान सारा दृष्ट के प्रति अनुश्रम के प्रति गुणों के प्रति जितना सारा तत्व ज्ञान हो गया यह तत्व ज्ञान है कारण और इसका कार्य है पर वैराग्य पर यह दोनों को एक पान्य कह दिया ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है तो कहीं पर कार्य में भेद कथन कर देते हैं योग क्या ठंग है ठीक है यमनियमा समाधि अंग है कि अंगी है बोलो समाधिक ठीक है ना तो यहाँ क्या अंग बोल दिया गया योग क्या ठंग है सात अंग है आठवा फल है पर अंग बोल दिया गया क्यों बोल दिया गया आगे संप्रजात समाधि भी तो असंप्रजात का साधन बन जाएगी तो कहीं कहीं पर कार्यकाल में अभेद कर देते हैं एक ही बात है तो ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम वैराग्य है इसकी चर्चा है परवैराग्य की एत एव इस पर वैराग्य के होने पर कैवल्य में कोई बाधा नहीं होती है अंतरिक्ष कहते हैं निर्बाध रूप से कि व्यक्ति को परवैराग्य सिद्ध हो जाए और उसको मोक्ष ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है पर वैराग्य उसको सिद्ध हो गया है तो जीवन मुक्त बनेगा वो उसका मोक्ष निश्चित है ये है उसके साथ संबंध नान्तरिकम अबाध रहितम एत एवं इस पर वैराग्य की दृढ़ता के हो जाने पर कैवल्यम निर्बाध रूपम भवति कैवल्य बिना बाधा के हो जाता है तो इस सूत्र का और अर्थ किया कि परमात्मा की ख्याति होने पर ऐसा हो जाता है ऐसा बहुत लोगों ने व्याख्या की तो वो ठीक नहीं है परमात्मा तो ही मिलना है मिला नहीं परमात्मा भी तो पर वैराग्य की स्थिति बन रही है यहाँ पर जीवात्मा को लेना ही अधिक संगत है जीवात्मा का विशुद्ध विज्ञान होने पर व्यक्ति प्राप्ति गुणों के प्रति वैराग्य को सिद्ध कर लेता है फिर वो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो निष्कर्ष यहाँ तक निकला कि जब तक सत्य गुण से वैराग्य नहीं होगा तब तक ऊँचे योग में प्रवेश भी नहीं होगा तो संसार बहुत स्थूल छोड़ा नहीं जाता संसार वो तो विवेक ख्याति दुर्लभ है उससे भी वैरागी होता है है ना कितना ऊंचा ज्ञान का स्तर ऋषियों का ये वेद विद्या को ऋषियों ने अपने अनुभव के साथ प्रस्तुत किया है सौभाग्य की बात पढ़ना पढ़ाना गौरव की बात मैंने ऐसी विद्या पढ़ाने पर अवसर मिले और गुरु परम्परा से विद्या मिली हो जिनका गुरु भी योगी गोटी कहना स्वामी जी ने उनको पढ़ाया समझा रुचिपूर्वक और उसी भावना से श्रद्धा से पढ़ाना तो परमात्मा भी इस ऋ ऋषि यज्ञ में सहयोगी बनते हैं साधन अर्थात अच्छा हमारा सहायक साय, सहायक बनते हैं ये विषय मैंने कल शनिवार को पूरा करना था समय से पूर्व संकल्प से पहले कार्य हो जाता है चलो आज इतने रखते हैं जी? हाँ जी